नारायण यात्रा यात्रा रघुनाथ तत्र तत्र रघुनाथकर्तन त्र कृतमस्तकांजलि बाष्परिपरिपूर्ण लोचन मारोति नमत राक्षक मधुरं मधुरम स्वीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रया परम परया कोमल ऊजय वेणु श्यामलोयन कुमार वेदवेद्यं पर्रह्म भासत हृदय मम ऊज रामम मधुरं मधुराक्षर आु्य कविता शाख वंदे वाल्मीकिल निगम कल्पतरोर्गल गलितं सुख मुखदमत संयुत पिबत भागवत रसमल मुहुो रसिका श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वक गौ माता की गौहत्या भारत अखंड हो हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो गो राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव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 गोपाल जय जय राधा राधारण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गो पय जय राधारमन हरे गोविंद जय जय श्रीवृंदावन विहारी लाल की जय नमो मधुभ शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण स्थितं वापि उत्क्रम्त स्थित पश्यन्ति गुणावित मूढ़ाप्य पश्य पश्यन्ति चक्षुष यतनोंगिनश्चन पश्यत्मस्थित यतनोप्यकृता पश्यन्ति पश्यचेतस नारायण यति वृंद, समरणीय वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं जैसा कि कल प्रतिपादन किया गया आत्मदेव विभु अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप है तथापि बुद्धि आदि जो अभिव्यंजक संस्थान हैं जिन्हें हम उपाधि कहते हैं उनके उन्मानत्व का परिच्छिनत्व का अनुकल्पत्व का आरोप आत्मतत्व पर हो जाता है या आत्मदैव स्वयं पर बुद्धि के उन्मानत्व आदि का आरोप कर लेता है यह तथ्य उत्क्रांति गरण ब्रह्म सूत्र में है उसके भाष्य के अनुशीलन से परिलक्षित होता है उसी तथ्य का यहाँ प्रतिपादन किया गया विभु तत्व की भी अभिव्यक्ति जब होगी तो किसी देश विशेष में और काल विशेष में ही अभिव्यक्ति का यही सिद्धांत होगा जैसे आकाश तो विभु है लेकिन घट मठ आदि के योग से उसकी जब अभिव्यक्ति होती है अर्थात जब वो घटाकाश, आकाश मठाकाश आदि रूपों में अभिथित होता है तब उसकी परिच्छनता परिलक्षित होती है जैसे बीज किसी देश विशेष में किसी काल विशेष में ही अंकुरित हो सकता है किसी की उत्पत्ति के पीछे देश विशेष और काल विशेष का योगदान रहता ही है कोई उत्पन्न हुआ है तो किसी देश विशेष में देश का है क्षेत्र विशेष स्थल विशेष किसी काल विशेष में इसी आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण होता है देश विशेष और काल विशेष में श्री भारती कृष्ण तिर्जी महाभाग जो गणित के तो मूर्धन्य विद्वान थे ही उन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स पंद्रह खंडों में दिया था लेकिन उनके शिष्यों के घर में ही सब दीमक के द्वारा विलुप्त कर दिए गए एक खंड जिन्होंने भूमिका या सारांश के रूप में मोतिया की स्थिति में लिखा वही आज विश्व को गणित मैथमेटिक्स के रूप में सुलभ है वे ज्योतिष के भी प्रकांड पंडित थे लेकिन ज्योतिष पर उनकी कोई रचना सुलभ नहीं है नारी देखकर कर जनपति बना देते थे इतने उद्भट्ट ज्योतिषी थे उनका एक अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म उसमें एक तथ्य उन्होंने प्रकाशित किया कि भगवान ही क्यों न अवतीर्ण हो जब उनकी जन्म कुंडली बनाई जाएगी तो राहु केतु को कहीं न कहीं स्थान तो दिया जाएगा नहीं स्थान होते एक दो तीन चार तो राहु केतु को कहीं न कहीं तो स्थान मिलेगा उतने अंशों में उनको कष्ट को भोगना ही पड़ेगा इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई जन्म ले लीला पूर्वक सही या विद्या काम कर्म के वसीभूत होकर सही जन्म ले तो राहु केतु के चपेट से मुक्त रहेगा ये नहीं कह सकते राहु केतु ग्रह हैं कहीं ना कहीं तो उनको स्थान मिलेगा ही तो वो अपने स्थान पर रहकर जो उनका कुचक्र है स्वभाव सिद्ध वो चलाएंगे तो हमने कहा कि उत्पत्ति के पीछे वस्तु की उत्पत्ति के पीछे या व्यक्ति की उत्पत्ति के पीछे देश और काल को तो मानना पड़ता है किसी देश या किसी काल में अभिव्यक्ति होती है तो इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति को लेकर परिचिनता की सिद्धि होती है विभु की भी अभिव्यक्ति होगी तो अभिव्यक्त रूप उसका परिचिन होगा ही इसलिए बुद्धियादी के योग से जो आत्म तत्व स्फुरित होता है उसी का नाम तो जीव है बुद्धियादी के योग से जैसे यहाँ यतनो योगिनाश चैनम पश्यतम्यवस्थितम आत्मन्यवस्थितम यहाँ आत्मा कर संतकर्ण ही तो लेंगे न सप्तमी का प्रयोग है ना इसका मतलब बुद्धियादि यद्यपि अभिव्यंजक संस्थान है अभिव्यंजक संस्थान को उपाधि भी कहते हैं कल हमने संकेत किया था मांडू के उपनिषद में उपव्याख्यान कहा गया समीपता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम उपाधि है उसी को व्याख्यान भी कहते हैं अंतकरण आदि का प्रयोजन है अदृश्य आत्मतत्व अव्यक्त आत्मतत्व निर्गुण आत्मतत्व इनके माध्यम से व्यक्त होकर सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में भी अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके जैसे अग्नि तत्व तो व्यापक है लेकिन घर्षण के द्वारा जब वो अव्यक्त होगा तो व्यक्त रूप तो में तो परिचीनता होगी एक विचित्र बात है नैयायिक वैशेषिक पूर्वीमांसक की दृष्टि में तो आकाश की उत्पत्ति संभव ही नहीं है पूर्व मीमांसकों का तो विचित्र सिद्धांत है न कदाचित अनिदिषम जगत न कदाचित अनिर्दिषम जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था पूर्व मीमांसक उत्पत्ति नहीं मानते सृष्टि की जब उत्पत्ति नहीं मानते तो समृद्धि समृद्धि का अर्थ संभार भी नहीं मानते उनके यहाँ खंडप प्रलय है जैसे हमारे जलस्वामी विपिन चंद्रानु सरस्वती जब थे विपिन चंद्र मिश्र थे तो फंस गए थे रामेश्वरम में खंडप प्रलय हो गया था न तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर उठाया गया ऐसा तो प्रलय किसी जगह भूस्खलन हो जाए किसी जगह समुद्र मर्यादा का अतिक्रमण करके कुछ क्षेत्र को अपने पेट में ले ले इस प्रकार खंडप प्रलय ही संभव है जिनके यहाँ पूर्वीमांसकों के यहाँ महाप्रलय की मान्यता वहाँ नहीं है इसलिए उनका सिद्धांत है न कदाचित अनिविषम जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था वो भी प्रस्थान की सीमा में अगर वो उत्पत्ति मानते तो निमित्त या उपादान कारण के रूप में कहीं न कहीं ईश्वर को बैठाने के लिए लाचार होते बाध्य होते तो पूर्व मीमांसकों को ईश्वर से परहेज क्यों है हमारे आपके जीवन में ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले इसलिए क्या जैमिन वारसी ईश्वर का खंडन कैसे कर सकते मंडन मिश्र जब शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तब उन्होंने वेदना व्यक्त की कि मैंने इतना परिश्रम किया कुमारिल भट्ट महाभाग उनके गुरु थे जिन्होंने पूर्वीमांसा पर जो शबरत स्वामी महाभाग का भाष्य है उस पर वार्तिक लिखा था तो क्या हमने अपना जीवन ही व्यर्थ किया और क्या पूर्व मीमांसा का विपराय मैंने जैसा समझा वैसा नहीं है तब भगवान शंकराचार्य जी ने यही कहा कि जैमिन महर्षि का विपराय तो निरीश्वर बाद में हो ही नहीं सकता लेकिन भाष्यकार वार्तिक के द्वारा उनको उसी रूप में प्रस्तुत किया गया फिर पूर्व मीमांसा का तात्पर्य क्या हो सकता है वो तो शंकराचार्य ने व्यक्त किया इससे बहुत प्रबंधित हुए मंडन मिश्र जी तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है किसी प्रस्थान में वैदिक प्रत हो लेकिन ईश्वर की स्वीकृति न हो तो उसके पीछे भी कुछ तात्पर्य होता है ये जो हिंदू हैं दो चार मिनट दर्भारा होली है ये दो प्रकार का अत्यंत क्लिष्ट उपयोग करते दुरुपयोग बाबा हों या बाबू आप लोगों को छोड़कर कलयुग में गाली देने की यही विधा है आप सब बोल दीजिए लेकिन कहिए कि आप लोगों को छोड़कर तो कम से कम श्रोताओं को आक्रोश तो नहीं होगा <laughs> बोलने भी सही है और जो दूसरों को कहना चाहते हैं अपने को लेकर बोलिए हम लोग ऐसे हैं ही नहीं कि भगवान का दर्शन कर सकें अब समझती गाली हो गई प्या? अपने को भी चपेट में डाल दीजिए बोलने की आजकल क्षमता है नहीं तो कहीं भी लुट जाएंगे, कहीं फिट जाएंगे, बोलने की कला भी होनी चाहिए तो सार क्या निकला दो पकार एक प्रारब्ध दूसरा परमात्मा दूसरे परमात्मा इनका जितना क्लिष्ट उपयोग हम लोग करते हैं उतना कोई नहीं कर व्यि स्वार्थ का जहाँ प्रश्न आता है न प्रारब्ध न परमात्मा मैं दो चार व्यक्ति का दर्शन करना चाहता हूँ चाहे बाबा वेश में हो चाहे बाबू वेश में जो 24 घंटे भी अपने जीवन का ईमानदारी से दक्षता पूर्वक प्रारब्ध परमात्मा पर समर्पित करते हैं चौबीस घंटे भी केवल प्रारब्ध परमात्मा के भरोसे कोई रहते हूँ बाबा या बाबू ऐसे व्यक्ति मुझे मिल जाए तो प्रसन्नता हो फिर बेटी के भाग्य में होगा तो पढ़ लेगी बेटे के भाग्य में होगा तो पढ़ लेगा बेटे बेटी के भाग्य में होगा तो शादी हो जाएगी एक दिन भी चलते हैं क्या नहीं ना और बेटे बेटी के और मेरे प्रारम्भ में होगा तो मुँह में दाने पड़ जाएंगे अरे परिश्रम करना पड़ता ना चीटी हो या कोई और इसका मतलब एक दिन भी चौबीस घंटे भी केवल प्रारब्ध परमात्मा के नाम पर बाबा या बाबू नहीं रहते ऋषभदेव जी आदि की बात छोड़ दीजिए जब वो अवधूत रूप में थे हमारे जड भरत जी की बात छोड़ दीजिए वो अपवाद स्वरूप लेकिन जब समष्टि का प्रश्न होगा तत्काल ये दो को आगे रख देंगे गाय की रक्षा गाय के प्रारब्ध में होगी तो वो सुरक्षित रह जाएंगे ईश्वर चाहेंगे तो गाय की रक्षा हो जाएगी गाय का प्रारब्ध कटने पिटने का होगा तो कौन मना कर सकता है ईश्वर ही चाहते हैं कलयुग में गो हत्या होती रहे लोग पर जहाँ समष्टि हित का प्रश्न होगा या समष्टि स्वार्थ की बात होगी ईश्वर प्रार्थ को प्रारब्भ परमात्मा को झट से व्यक्ति निकाल देगा यह हिंदुओं का पागलपन है इसीलिए बहुत दुर्दशा हो रही है। यह एक प्रकार से सरासर वैमानी है अपना जीवन 24 घंटे का भी केवल प्रारब्ध परमात्मा के नाम पर न बिताने वाले जब समी हित की बात आती है तत्काल वो दुनिया तो कुत्ते की दो में है भाई तो दुनिया के अंदरगत शरीर नहीं है कुत्ते की दो उस में उसमें तेल की मालिश कर दो और एकदम नली में रख दो फिर निकालते फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी दुनिया के अंतर्गत अपना शरीर नहीं है क्या ना अपने शरीर के बाहर की दुनिया कुत्ते की दो में है इसको कौन संभाले तो अपना शरीर भी तो दुनिया की सीमा में है या बाहर है तो ये तो सरासर बेईमानी है न इस बेईमानी के कारण हिंदू पिट रहे हैं लुट रहे हैं फिर भी अपनी दुर्बलता पर ध्यान नहीं है तो हमने एक संकेत किया परमात्मा के नाम पर प्रमाद न पले ईश्वरवादी वादी ही जितना प्रमत्त होते हैं परमात्मा के नाम पर उतना अनिश्वरवादी नहीं हो सकता चार वाक ले लीजिए देहात्मवादी वो जितना जागरूक होता है उतना जागरूक आस्तिक नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि वो न प्रारब्ध मानेगा न परमात्मा मानेगा क्या विचित्र बात देहात्म जो है प्रारब्ध को मानेगा प्रथम और अंतिम जन उनके यहाँ क्या है प्रथम बार जन्म हुआ है अंतिम बार क्या प्रथम बार है और अंतिम है क्योंकि मृत्यु ही उनके यहाँ मोक्ष है प्रथम मरण और अंतिम मरण प्रथम जन्म और अंतिम जन्म वो न उनके यहाँ प्रारब्धन परमात्मा भौतिकवादी कहीं परमत्त होता तो परमात्मा प्रारब्ध को फटकने नहीं देता उसके जीवन में जितनी व्यावहारिक जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए जागरूकता होती है अच्छा थोड़ी कल्पना करें ईश्वर हमारे सहयोगी बनेंगे ऐसा सोचकर एक संकल्प ऐसा सोच सकता है भौतिकवादी सोचेगा तो ईश्वरवादी हो जाएगा अनुकूल प्रारब्ध जब आएगा तब मेरे दिन अच्छे हो जाएंगे सोच भी सकता है क्या शरीर छूटने के बाद क्या होगा इसको लेकर एक संकल्प भी आ सकता है क्या कदाचित ईश्वरवादी वादी पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानने वाले चार वाकों से यह शिक्षा ले लें बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाए। आज मैं पहली बार सार्वजनिक सभा में यह बोल रहा हूँ निसंकल्प होता है वो शरीर छूटने के बाद नरक मिलेगा या स्वर्ग कोई संकल्प हो सकता है अगर संकल्प होगा तो चारवाक कहा जाएगा देहात्मवादी कहा जाएगा और भौतिकवादी कहा जाएगा या कम्युनिस्ट कहा जाएगा नहीं वो अपने सिद्धांत की सीमा में जैसे कल मैंने सायंकाल कहा था एक भौतिकवादी को अपने सिद्धांत की सीमा में कमलिंग की धारा में बहने वाले व्यक्ति को अपने सिद्धांत की सीमा में गाढ़ी नींद का अधिकार है क्या गाढ़ी नींद को मानते ही गाढ़ी नींद को चाहते ही सोने की लाचारी ही यह बात छोड़ दीजिए देहात बात तो समाप्त हो जाएगा क्योंकि देह का विस्मरण किए बिना देह को भूले बिना सुसुक्ति नहीं हो सकती ठीक और विषय जन्य आनंद को भुलाए बिना गाढ़ी नींद नहीं हो सकती तो दो ही तो सिद्धांत है विषय जन्य आनंद ही आनंद है और चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है ये दोनों मान्यता को ताक पर रखे बिना गाढ़ी नींद ही सुलभ नहीं होगी इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ तो चार बाघ की दृष्टि से एक नास्तिक श्रोवण का जीवन जो होगा देहद त्याग के बाद क्या होगा इस hmm! को लेकर उसके यहाँ तो संकल्प नहीं हो सकता क्योंकि वह तो उत्क्रमण पुनर्भव कुछ मानता ही नहीं शरीर को ही आत्मा मानता है चेतना विशिष्ट शरीर ही उसके यहाँ आत्मा है अनुकूल प्रारब्ध होगा तो ये होगा परमात्मा का अनुग्रह होगा तो ऐसा काम हो जाएगा न परमात्मा को लेकर उसके यहाँ पौरुष में शिथिलता होगी प्रयत्न में शिथिलता होगी परमात्मा के नाम पर न ना प्रारब्भ के नाम पर होगी तो बिना परमात्मा के बिना प्रारब्ध के आलम्बन लिए जीवन को व्यतीत करना सामान्य तक कर है क्या आज मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ क्या कम्युनिस्ट होते तो लोटपोट हो जाते शैली का अंतर है लेकिन वो अदूरदर्शी है कुपमंडूक हैं प्रारब्ध है लेकिन मानते नहीं परमात्मा है लेकिन मानते नहीं और हम कैसे हैं इनको मानते हुए भी इनका इतना कृष्ट उपयोग करते हैं कि देवताओं को भी हमारे ऊपर तरस आती है तो हमने संकेत किया क्योंकि अप्रमते न जीवन में अप्रमदता पले क्योंकि प्रमाद मृत्यु है उपनिषद भी है महाभारत भी है हमारे पुज गुरुदेव का ये ग्रंथ हमने छोटा सा उनके उपदेश 17 या 18 उपदेश का संकलन किया है उसमें प्रारब्ध पर जो उन्होंने कहा था स्थल सहित वचनों को छोटा सा ग्रंथ शायद अठारह उपदेश महाराज के हैं इस बात छपा था धर्म सम्राट या स्वामी करपाती जी महाराज के महत्वपूर्ण उपदेश कुछ इस प्रकार नाम है तो हमने एक संकेत किया अप्रमत् न वे धव्यम वो जो ब्रह्मत लक्ष्य मुच्चित ब्रह्म तक हमारा मन पहुँच सके या जीव और ब्रह्म का एकत्र हो सके इसके लिए प्रमाद शून्य जीवन चाहिए अप्रमत्तता पूर्वी मांसिकों के यहाँ जीवन में क्योंकि नेहाभिक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायो ने विद्यते प्रत्यवाय कर्म में होता है या इसलिए फिर भगवान नाम ले लेते हैं ओम तत्सत इत्यादि ये क्या है कर्मकांड में जो तुटी रह जाती है क्योंकि ये बहुत नपातुला होता है कर्मकांड जीवन को अनुशासित करने के लिए कर्मकांड अपेक्षित आज इनसे चर्चा हो रही थी क्यों आज कल्पदेश विफल हो रहा है इस पर अच्छी मीमांसा हो रही थी आपस में अनतिरिक्त और अल्प दोनों त्रुटी है या नहीं पंडित जी आप तो कर्म कांडी हैं अल्प न्यून कहते उसको न्यून और अतिरिक्त अनतिरिक्त होना चाहिए ना ये गुण है और अतिरिक्त हो गया तो न्यून भी न्यूनता भी नहीं होनी चाहिए अतिरिक्तता भी नहीं होनी चाहिए कितना साधा हुआ तीन और दो पौने पांच पुरानी भाषा में साढ़े पांच सावा पांच और पांच और सात, इतने उत्तर हमने दिया इसमें पौने पांच पांच तो है अनुगत सन्निकट है और सावा पाँच पांच तो है उत्तर में लेकिन उसके सन्निकट है केवल पांच में साढ़े पांच ठीक हो गया और सात छ कुछ और कह दिया चार चार कह दिया तो न्यूनता की प्राप्ति हो गई और पांच तो के स्थान पे छः सात आदि कह दिया अतिरिक्तता की प्राप्ति हो गई लेकिन पौने पांच का पौने पाँच पौने पाँच के बाद साढ़े पाँच सवा पाँच पाँच की अनुगति तो है सन्निकट तो है लेकिन उत्तर नहीं है गणित न पौने पाँच को सहेगा न साढ़े पांच को सहेगा न सवा पाँच को सहेगा न चार तीन दो न छह सात आठ पाँच के अतिरिक्त जो भी उत्तर है चाहे पाँच के सन्निकट हो चाहे पाँच के दूर हो लेकिन वो कुछ भी सही नहीं होगा गणित तो गणित है इसलिए कर्मकांड की घाटी पार करना कर्म कांड में ऐसी दक्षता चाहिए कि प्रत्यवाय के रूप में कर्मकांड का प्रयोगशान न हो प्रत्यवाय माने जो फल अभिष्ट नहीं है विस्फोटक फल मिल जाए प्रत्यवाय कर तो जैसे भोजन करते समय आग से हाथ जल जाए तो प्रत्यवाय की सिद्धि हो गई स्फोटक परिणाम अगर निकल आया प्रमाद करेंगे तो वहाँ ईश्वर क्षमा करने वाले नहीं तो कितनी जागरूकता होगी जैसे उदाहरण देते हल्का फुल्का वीर को देखकर कर को थोड़ा उठाएंगे अभी <laughs> एक प्रशांत आचार्य इंजीनियर हैं वहाँ भुवनेश्वर में तुल्लू आचार्य लाल प्यार का नाम है तुल्लू बहुत अच्छे अब उनकी बेटी है 16 साल और सब 90 किलो से कम तो कोई वजन ही नहीं का कम उनके घर में कोई बच्चे भी नहीं और बेटा है 15 साल का हम्म वो दोनों अभी आए थे प्रशांत जी घर स्नान घर में फिसल गए थे तो आ नहीं पाए तो हमको मालूम था उनकी माता जो है ना उन बच्चों की माता 16 साल 15 साल के बच्चे के मुंह में जब भोजन देती है तब इनका पेट भरता है अपने आप छोड़ दे तो भोजन फेंक फांक के चले जाते इसका मतलब लार प्यार में अब 16 साल की लड़की आजकल 18 साल से पहले विवाह नहीं हो सकता पहली दृष्टि से तो विवाहिता पुत्र वधु होती ना 16 साल की लड़की है 15 साल का लड़का है लेकिन उसको ऐसा लार प्यार में रखा गया है कि वो बच्चे भोजन नहीं कर सकते और हमारे यहाँ कल वो शाहबाद वाला आया ना आनंद का पोता तो हमने सोचा इसके माता पिता सामने बिगाड़ा है इसको या नहीं तो ये प्रसाद पा रहे थे हम बैठ जाते हैं कुर्सी लेकर और लोग पा रहे थे हमने का इधर आ बैठ वो अभी बोलना कुछ जानता है बैठा दिया तो पता लगा कि भोजन कर चुका हमने कहा बैठ तो एक दोने मंगवा दिए और वो जो होता है क्या फल था तरबूज के टुकड़े उसमें दिलवा दिए कुछ उसके रस डलवा दिए अकेले पा लिया अभी तो बोलना वो हर वक्तर ने कहता हाँ हाँ हाँ हमने सोचा कि माता पिता पितामह पितामिनी इसको बिगाड़ा नहीं ठीक ठीक अकेले बैठ के उसने अपना पूरा पा लिया मांगा भी जो हो गया तो बस इतना भी का ऐसे विवेक जी का बेटा है बिगाड़ना हो तो में भोजन डालियो प्रमत्त हो गया या नहीं और सोलह साल का कोई बच्चा है अपने आप भोजन कर ही नहीं सकता हाथ पाउसा स्वस्थ है बिगाड़ दिया या नहीं लार में इसी प्रकार से अब माता पिता ने पिता ने नहीं माता ने उसको बिगाड़ दिया तो उसके माता से हमने कहा ये क्या होता मैं इंटर पास में करतु चुकी तब तक मेरी माता जब पवाती थी तो मेरा पेट भरता था तो मैं क्या छोड़ दूंगी समझ गए तो अलावा क्या होगा उसकी माता ने कहा जब तक मैं इंटर में थी तब तक मेरी माता पवाती थी तो पेट भरता था तो मैं अपने को छो, बच्चे को छोड़ बच्चे को छोड़ दूंगी क्या हमने कहा बिल्कुल ठीक है तो गणित की बात है कि कितना प्रमाद हुआ ईश्वर तो के नाम पर जो प्रमाद पड़ता है इसका मतलब सांगता की निवृत्ति के लिए भगवान नाम है हम लोग मानते हैं लेकिन पूर्व में मान सकते ईश्वर के नाम पर प्रमाद नहीं कर सकते जानबूझ के तो कर ही नहीं सकते एक विचित्र बात है जान के प्रमाद तो वो कर ही नहीं सकते अनजान में भी कोई प्रमाद हो गया तो विस्फोट होगा ना उच्चारण में हो गया ना इंद्र शत्रु के स्थान पर इंद्र को मारने वाला बेटा ने इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो गया इतना कर्म कांड में जागरूक रहना पड़ता है अज्ञात दशा में भी कोई त्रुटी न हो जाए कितना जागरूक रहना पड़ेगा तो हमने ये कहा कि पूर्वी मामसा यद्यप अनिश्वर का दर्शन है वैदिक दर्शन होने पर भी लेकिन उस घाटी को जो पार करके आते थे उस घाटी को पार करके आते थे उनका जीवन अप्रमत्ता की पराकाष्ठा से युक्त होता था, था तो वेदांत वेद परमात्मा तत्व अप्रमत्वेद्यम सध जाता था ये सब अन्य व्यावहारिक दृष्टि से अब ईश्वर के नाम पर इतना प्रमाद पल रहा है प्रारब्ध के नाम पर इतना प्रमाद पल रहा है कि उससे तो अध्यात्म मार्ग पर दो कदम चलने की भी क्षमता नहीं रह गई है ईश्वर और प्रारब्ध को मानते हुए भी इनका कृष्ट उपयोग नहीं करना चाहिए का। अब ये जो उपाधि है ये अभिव्यंजक संस्थान है क्योंकि यतन तो योग ने चैनम पश्चिम त्यात्म अवस्थितम आत्मा करतःकरण में अवस्थित जो आत्म तत्व है अर्थात अभिव्यंजक संस्थान अंतकरण है तो सार क्या निकला अंतकरण अभिव्यंजक है इसके माध्यम से अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को समझना चाहिए बस इतना प्रयोजन है इसके अतिरिक्त जो हम प्रयोजन मान लेते हैं तदनुकूल अपनी मान्यता हमको बंधन में डाल देती है ये हमने संकेत किया इसका मतलब हमारे हृदय में था कि कोष की परिभाषा क्या होनी चाहिए पंच कोश होते अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इस शरीर का एक ही शरीर अन्नमय कोष के छह कोष हैं। इसको भानती कार वाचस्पत मिश्र ने कहा साठ कौशिक साठ से साठ साठ के स्थूल शरीर क्या है एक कोष के छमय कोष के ही कितने कोष है छे इसका नाम है साठ कौशिक यह तथ्य महाभारत में भी है और मुदगलोपनिषद में भी शरीर को साठ कौशिक कहा गया है वाचस्पति मिश्र जी ने भानती इत्यादि में इस शरीर का नाम साठ कौशिक दिया तो साठ कौशिक का अर्थ क्या हुआ मनुष्य जीवन में स्त्री और पुरुष में छह जो धातुएं हैं आरंभ से लेकर सातवें धातु सातवीं धातु को छोड़कर जो छह धातु हैं दोनों शरीर में अनुगत है बराबर है स्त्री शरीर हो या पुरुष सातवी धातु को लेकर पुरुष की विशेषता है उसको हम छोड़ के बोल तो दोनों में जो कहते हैं कॉमन बात जो ज्योमेट्री में बोलते हैं कॉमन टू बात दोनों में अनुगत उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं तो वो क्या हैं छह धातुएं उन छह धातुओं को लेकर साठ कौशिक कहा गया मान एक कोष जो अन्यमय कोष है उसके छे अवयव हो गए एक एक धातु को लेकर तो स्थूल शरीर का नाम एक है साठ कौशिक उसमें महाभारत आदि में आया है कि माता की प्रधानता से आरंभ की तीन धातुएं और पिता की प्रधानता से अंतिम तीन धातुएं अब देखिए माता पिता का युग मूप ये जो चरक संहिता भी हमको तैयार है दो बार हमने तो शंकराचार्य होने के बाद पारा एक बार विद्यार्थी जीवन में पूरी चरक संहिता अपने आप पढ़ ली थी गर्मी दिन, अब पूरी चरक संहिता दवा घोटने की विद्या को छोड़कर दार्शनिक जितना पक्ष है चरक संहिता का भी सदा हुआ और सबसे ऊंचा तथ्य यह है कि वैसे सांख्य और वेदांत के समन्वय तो दिखाया गया सध जाता है वैशेषिक नयायिकों का जो प्रस्थान है और वेदांतियों का जो प्रस्थान है इनमें इतनी दूरी है इनमें सामंजस्य साधना बहुत कठिन है केवल चरक संहिता नामक ऐसा आयुर्वेद का ग्रंथ है जिसमें वैशेषिक और न्याय की प्रक्रिया को वेदांत की प्रक्रिया से सामंजस्य साध दी गई साधा सामंजस्य साधा गया बहुत ऊंची बात है ना वेदांत के बहुत दूर है न्याय और वैशेषिक के प्रकल्प जो है लेकिन चरक संहिता चरक महर्षि की यह कृपा है कि उन्होंने इनमें भी सामंजस्य साथ दिया हमने अपने मन से साधा था लेकिन जब चरक संहिता फिर पढ़ने का अवसर हुआ तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि पूर्व ऋषियों ने पूज गुरुदेव ने कहा कि देखो हम लोग मनन में कोई चीज प्राप्त कर लेते प्रशिक्षण दिया अब गोविंदानंद जी दो दोनों सुन ही रहे गुरुदेव के शब्द हैं मनन के द्वारा बहुत से तथ्य निकलते हैं लेकिन देखो प्रमाण का महत्व इतना है मन में रहता है कि किसी ऋषि ने कहा या नहीं आजकल तो कहते मौलिक बोल, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि फिर भी होता है कि मनन से तो निकला है कोई श्रुति स्मृति कोई आर्स वचन कोई वेद वचन समर्थन करते या नहीं जब पढ़ते पढ़ते मिल जाता है कोई ऋषि का वचन सूती का वचन तब इतनी प्रसन्नता होती है तब मैं सभा में उसको कहता हूँ या लेखनिक में लाता हूँ तो अपना मनन है है ठीक थी, अंतमन ठीक ही सिद्ध होता है लेकिन जब तक उसका क्या समर्थन में माने जब तक उसका कोई उपजीव या मूल हम भी अपनी चतुराई तो नहीं कहेंगे भगवत कृपा कि ये जो गणित के शून्य और एक पर जितने सात सौ पृष्ठ की सामग्री है ये तो बहुत ऊंची बात है हम कैसे कहेंगे कि हमारी चीज एक केवल शून्य और एक पर सात पृष्ठों की सामग्री मिलना तो ये तो हम कैसे कहेंगे ऋषियों की कृपा ना हो तो लेकिन प्रश्न उठा कि ये तो होगा कि ये निश्चलानंद नामक कोई सन्यासी था या थे उनकी सूझबूझ है तो ये तो मैं नहीं चाहता फिर मैंने भगवत कृपा से सामग्री पहले मस्तिष्क में प्राप्त हुई फिर वेदाधि शास्त्रों का अनुशीलन किया भगवान की कृपा से सबके मूल वचन मिल गए अब हमने क्या किया वचन को मुख्य स्थान दे दिया उसकी व्याख्या में अपना मनन कर दिया दोनों में तालमेल या छल नहीं है अब यह कोई नहीं कह सकता कि एक व्यक्ति विशेष की देन श्रेय जाएगा तो श्रुति को जाएगा श्रेय जाएगा तो स्मृति को जाएगा हम उसके व्याख्याता के रूप में हो सकते हैं तो हमारा तो क्या हुआ प्रामाणिक हो गया ना ग्रंथ तो हमने एक संकेत किया तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मनन में बहुत सी सामग्री आती है लेकिन जब ऋषियों का कोई वचन मिल जाता है कोई श्रुति मिल जाती है तब तो समझते कि अब पक्का इसका मतलब प्रामाणिकता तो यहाँ पर भी समझना चाहिए ये उपाधि जो हमको प्राप्त है इसमें रचने पचने के लिए डूबने के लिए प्राप्त है क्या जैसे मैं उदाहरण देता हूँ गंगा जी है या नहीं शास्त्रीय विधि से उसमें तैर सकते क्या शास्त्राजा प्रवेश बस स्नान की विधा है सन्यासियों के लिए नित्य, लेकिन अन्यों के लिए जब कोई तीर्थ में माने दिव्य शलिल में जल में नदी में स्नान करना हो घर में स्नान करके संध्या तर्पण पूजन ये सब करके कम से कम पवित्र दशा में नदी में स्नान कीजिए जैसे मूसल को पानी में डुबाक उठा लेते हैं मैल छुड़ाने के लिए नदियां नहीं हैं शरीर को गोता लगाइए उठा दीजिए न वहाँ कपड़ा निचोड़िए न कुछ कीजिए कपड़ा निचोड़ना हो बहुत दूर निचोड़िए है।, है तब तो नदियों का अविरल निर्मल स्वरूप हमको परिलक्षित होता था अब अगर कोई तैराकी है गंगा जी में तैरता है तो गंगा जी शास्त्र तो अनुमति नहीं देते तैराकी बना रहे इसी प्रकार ये जो हमको उपाधि प्राप्त हुई है अंतकरण के रूप में इसमें डूब के मरने के लिए नहीं प्राप्त हुई इसका प्रयोजन क्या है कि हमारा स्वरूप जो अती इंद्री है जेहेन्द्रीय प्राण अंत से अतीत है विसर्जन्य सुख से भी मानी आनंदमय कोष से भी बीजात्मक फलात्मक उभय विध आनंदमय से भी अतीत है उसकी अभिव्यक्ति किससे होगी अभिव्यक्ति जब होगी तो परिचन्नता आएगी तो मैंने प्रसंग का छोड़ा था आकाश को लेकर पूर्व मीमांसा की ओर बढ़ा कि पूर्व मीमांसा क्या कहेंगे आकाश का कोई कहीं होगा तो उत्पत्ति ही नहीं तो लय कैसे लेकिन विभू तो मानेंगे आकाश को विभू मानने की तो व्यवस्था है अब न्यायिकों के यहाँ वैशेषिकों के यहाँ जगत की रचना तो होती है लेकिन पंचभूतों में कार्य कारण भाव नहीं है हमारे यहाँ आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी उनके यहाँ पृथ्वी के अतन्द्रीय परमाणु अणुपरिमाण परिमित होते ना पृथ्वी के अतन्द्रीय अणुपरिमाणु परिमित परमाणु महाप्रलय में विशेष रहेंगे या नहीं क्यूँकी वो नित्य है जल के अतन्द्रीय जो परमाणु हैं, वो महाप्रलय में भी शेष रहेंगे तेज के जो अतिय परमाणु हैं, वो महाप्रलय में भी शेष रहेंगे केवल द्वनुपकोटि के जो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये चार भूत उनका जो बृहद रूप है बृहद पृथ्वी माने कार्य कार्य चरम कार्य रूप पृथ्वी पानी प्रकाश पवन इन्हीं का जो तो संभार होगा द्वनुपकोटि की पृथ्वी पानी प्रकाश पवन तक का संभार हो जाएगा अनु परिमाणु परिमित जो परमाणु हैं चारों भूतों के वो तो महाप्रलय में विशेष रहेंगे आकाश की उत्पत्ति ही नहीं मानते नहीं एक वैसे और की उत्पत्ति नहीं मानते काल की उत्पत्ति नहीं मानते मन की उत्पत्ति नहीं मानते आत्मा की उत्पत्ति नहीं मानते नवों द्रव्य उनके यहाँ नित्य हो जाते हैं केवल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन वमु कोटि से लेकर महा पानी प्रकाश प्रबंधक ये कार्य कोटि के पदार्थ हैं तो उनके यहाँ तो कल्पना नहीं हो सकती कि आकाश का भी लय कहीं होगा और आकाश की उत्पत्ति कहीं से होगी किसी को पागल बनाना हो एक समस्या दे दीजिए आकाश की उत्पत्ति भी इसका चिंतन करो सृष्टिकाल में और आकाश का लय होता है सृष्टि प्रलय काल में इसका चिंतन करो टेंशन होगा या नहीं तनाव होगा इतना व्यापक अगर वो आकाश को समझता है क्या जहां पर ये फूल है वहां भी आकाश है या नहीं पोला स्थान ही आकाश नहीं है क्या हमारी आपकी बुद्धि आकाश कहा है किसी से कहें तो अंतरिक्ष का नाम आकाश है इसका मतलब जहाँ पोलापन है अवकाश प्रदात्रा आकाश को प्रदान करने अवकाशक प्रदात्रा अवकाश को प्रदान करने वाला आकाश है लेकिन जहाँ पर पृथ्वी है या कोई चीज ठोस है वहाँ आकाश है या नहीं आकाश में ही तो सब भवन इत्यादि बना है ना? लेकिन सामान्य रीति से आकाश अपने मौलिक रूप में कहा है जहा पर अवकाश है कुछ नहीं है सामान्य रीति से वायु भले ही हो वायु को लेकर हम अवरोधक नहीं मानते है तेज आ जाए जल आ जाए पृथ्वी आ जाए विशेषकर जल और पृथ्वी आ जाए तो हम अवरोधक मानते हैं तो प्रश्न उठता है कि पृथ्वी नहीं पानी नहीं प्रकाश नहीं पवन नहीं केवल आकाश अब वो लय होगा प्रकृति में कीजिए या हम में कीजिए जो इसका प्रस्थान हो तो दिमाग में क्या व्यापक का लय कैसे होगा भी? हमारा आपका तो दिमाग ही टकरा जाएगा अच्छा उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई तस्माद वाए तस्माद प्रकृति से या परमात्मा से कुछ भी मान चले इतना व्यापक जो है हुँ? उसकी उत्पत्ति होगी तो दिमाग की दशा क्या योग माया है भगवान वशिष्टी ने कहे राम जी मेरे हृदय में एक बार बहुत कुतूहल पूर्ण संकल्प हुआ आकाश का ओर छोर प्राप्त कर लू बस क्या मैं तो सिद्ध हूं सिद्ध शरीर से उड़ान भरना प्रारंभ किया और सिद्ध शरीर थक गया आकाश का ओर छोर पाने के लिए सिद्ध शरीर से उड़ना प्रारंभ किया तो क्या हुआ वो सिद्ध शरीर भी और उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते थक गया तब मैंने सोचा मेरा संकल्प तो व्यर्थ गया आकाश का तो पार पा नहीं सका तब मैं निस्संकल्प हो गया निस्संकल्प होते ही आकाश का मैंने पार पा लिया योग <laughs> वाषिक में निसंकल्प होते ही आकाश का मैंने पार पा लिया और संकल्प पूर्वक जब मैं आकाश के ओर छोड़ को मापने का प्रयास कर रहा था सिद्ध शरीर भी मेरा पंग हो गया थकान के कारण फिर कुछ इसका मतलब क्या हुआ लेकिन वेदांत प्रस्थान में वह आकाश भी कारी कोटि का पदार्थ अब आस्था पूर्वक विचार करें आकाश कारी कोटि का पदार्थ है तो किसी देश तो प्रश्न उठता जो कारी कोटि का पदार्थ होता है वो तो एक सीमित देश में होता है आकाश से भी ऊपर कोई देश होगा तब तो वहाँ आकाश उत्पन्न हुआ होगा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि तो लय भी होगा अत्यंत विभु निरतिशय विभु जो होगा उसका लय भी क्या होगा जैसे बिल में सर्प घुसता है जंगल में शेर घुस जाता है तो जंगल का क्षेत्रफल वन का क्षेत्रफल व्याघ्र की अपेक्षा अधिक होता तब तो प्रवेश करेगा हम आप कमरे में घुसते हैं तो कमरे का क्षेत्रफल हमारे आपके शरीर के अपेक्षा अधिक होगा बिल्कुल बराबर हो तभी तो नहीं काम चलेगा आकाश जब विलीन होगा उससे भी कोई विघ होगा तब तो विलीन होगा ना एक बड़ी विचित्र बात है लेकिन सामान्य रीति से आकाश का भी क्या होता है विलय होता है साष्ट दृष्टि से आकाश की उत्पत्ति होती है तो हमने एक संकेत किया ये जो हमको आपको अंत प्राप्त है तो अभिव्यंजक संस्थान है अर्थात हमको अपने अस्तित्व का अनुभव करने के लिए और अपनी उपयोगिता को समझने के लिए यह प्राप्त है इतना अंश रहने देना चाहिए बाकी अंश तो मैंने अभी छोड़ा था विषय कोष पर मेरा ध्यान गया कि पंच कोष कोष की परिभाषा क्या हो सकती है तो गीता का एक श्लोक मिल गया चौदहवी अध्याय का तत्व सत्वम निर्मल प्रकाशक मनामय सुख संज्ञान बदनाति ज्ञान संज्ञान चाह अब इससे कोष की परिभाषा निकालना बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं स्वामी राम तीर्थ जी का साहित्य मैंने उन्नीस सौ में पूरा पढ़ा राम राम पुस्तकालय था राम वहाँ पर श्री डिवाइन दिव्य जीवन संघ के बगल में रामतीर्थ पुस्तक पुस्तकालय उन्नीस वालों का था तो वहाँ मैंने पूरा वहीं का मैं ब्रह्मचारी था पूरा साहित्य रामतीर्थ जी का छियासठ में पढ़ा और अभूत गीता का भी उन्नीस सौ छियासठ में अध्ययन किया स्वामी रामतीर्थ जी का एक बचन मुझे बहुत प्रेरित करने वाला सिद्ध हुआ उन्होंने कहा जितने विश्व में अनुसंधान करने वाले जिनका अनुसंधान चमत्कार पूर्ण है या जो ज्ञान विज्ञान चमत्कार पूर्ण है उस पर व्यक्ति अपनी मोहर लगा देते हैं यही गलती क्योंकि जब चित्त चिदाकाश स्वरूप परमात्मा से एकीभूत नहीं होगा तो ज्ञान विज्ञान लोकोत्तर ज्ञान विज्ञान की पूर्ति नहीं होती तो असल में जितने भी ज्ञान विज्ञान है सबके स्रोत भगवान है वो चित्त जब ऐसी योग्यता से संपन्न निर्मल निश्चल ऐसी योग्यता से संपन्न हो जाता है कि उसकी वृत्ति या स्वयं स्वयंकाश से एकीभूत हो जाता है तब जाकर ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति होती है बाद में वहाँ से उठने पर युथान दशा में व्यक्ति कहता है कि न्यूटन की थ्योरी है न्यूटन कहते है, मेरी थ्योरी है कोई कह सकता मेरा सिद्धांत है मुहर लगाते हैं वास्तव में तो से को जाता है इसीलिए भागवत को क्या कहा समाधि भाषा भागवत की अभिव्यक्ति हुई है समाधि भाषा में गीता के लिए बताया था स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैंने आत्म योग का आलम्बन लेकर इसका उपदेश किया मैंने समाधि भाषा में गीता की अभिव्यक्ति है तो सीधी बात यह है कि ये जो हमारा आपका अंतकरण है ये आत्म तत्व का अभिव्यंजक भी है और आच्छादक भी है तत्व सत्व निर्मल अनामयम इससे क्या से हुआ अभिव्यंजकता सिद्ध हुई सत्व गुण जो है का सत्य गुण का अर्थ क्या लेंगे मलिन सत्व गुण क्योंकि जो सात्विक ज्ञान है वो बंधन में हेतु है और उधर क्या बताया अठारवी अध्याय में सर्वभूतेषु ये नैकम मीक्षते अभिभक्तम विभक्तेशु तद ज्ञान विधि वो बंधन में डालने वाला नहीं है वो जो सात्विकत ज्ञान का वर्णन गीता के अठारहवें अध्याय में है वो विशुद्ध सत्यजन्य है सात्विक ज्ञान सात्विक ज्ञान है विशुद्ध सत्व से और ये मलिन सत्व से जब सत्व गुण निबंधक से होता है बांधने वाला तब उसका अर्थ होता है मलिन सत्व गुण तो और जो सत्व गुण ये मोक्षक सिद्ध होता है मोक्ष का भी व्यंधक सिद्ध है निबंधक सिद्ध नहीं होता वो विशुद्ध सत्य गुण होता है तो गीता की पहेली को अपने आप सुलझाना बहुत कठिन है कहा विशुद्ध सत्य का वर्णन है कहा मलिन सत्य का निर्मल प्रकाशक मनामय सुख संजे नज्ञ न चा जिसका अभिव्यंजक है उसी के संग से अभिव्यंग को बांध देता है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन भले ही हो लेकिन अभिव्यंग अभिव्यंजक के माध्यम से अपने अभिव्यक्त रूप से बंध जाता है बड़ी यह हुई दार्शनिक भाषा में लेकिन विशुद्ध सत्व बंधन में हेतु नहीं है भागवत के भागवतोत्तम का लक्षण और सात्विक ज्ञान का लक्षण सात्विक ज्ञानी का लक्षण एक ही है एकादश स्क भूते पश्चेत भगवत यह भगवत भावमात्म भूतानी भगवत भागवतोत्तम इधर सर्वभूतेष् ये नैकम भाव अव्यक्षते विभक्तेषु विभक्तेश तद ज्ञानम ज्ञान और उत्तम भक्ति दोनों का लक्षण एक है ज्ञान और भक्ति में एकत्व साधन तो सार क्या निकला मंद सत्व गुण जो है प्रकाशक है वो भी प्रकाशक है तत्व सत्व निर्मल निर्मल होने के कारण प्रकाशक अनामय है निरुपद्रव है लेकिन सुख संज्ञे न बधनाती ज्ञान संज्ञे न चा जो है ये उसमें आच्छादकता है आवारकता है आवरण करने की क्षमता है अब क्या अंतर कोष का शोधन का अर्थ क्या होता है जीवन मुक्ति किसको कहते हैं कोषो में अभि व्यंजकता रह जाए आच्छादकता लुप्त हो जाए हो गए ना सिद्धों के सिद्ध आत्म तत्व का अभिव्यंजक तो रह जाए आत्म तत्व के लिए आच्छादक या आवारक या आवरक न बने कोष तो का शोधन हो गया तो जीवन मुक्त के चित्त में वो संसारी पुरुषों के चित्त में क्या अंतर होता है जीवन मुक्त के चित्त को बहुत बढ़िया परिभाषित किया कि वाचस्व विद्यारण स्वामी जी ने पंचदशी में एक भुना हुआ चनाका दीज है दग्ध नहीं भुना हुआ और एक है बिना भुना हुआ चना का बीज है दोनों मंत्र क्या हुआ जो भुना हुआ चना का बीज है वो भूख को मिटाने में समर्थ है सौंधापन स्वादिष्ट भी है पेट भर सकते हैं, स्वाद का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस चने से दूसरा चना नहीं प्राप्त कर सकते बीज के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते जीवन मुक्तों का चित्र ऐसा ही होता है उस चने का उत्क्रमण भी नहीं होगा पुनर्जन्म भी नहीं होगा मिल अभिमत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश और काल अनुकूल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश और काल का संसर्ग कदाचित भुने हुए बीज को मिल जाए तो भी उससे अंकुर अंकुर होना मन उत्क्रमण और बीज से बीज निकल आना चने के गर्भ से चना निकल आना परिपुष्ट ये हो गया पुनर्भव दोनों नहीं होगा प्राय इसलिए भागवत में प्राय शब्द का प्रयोग किया भुना हुआ बीज प्राय प्राय सब जगह भुना हुआ बीज तो फिर अंकुरित नहीं होता प्राय शब्द का प्रयोग किया भागवत ने कहा था ध्यान भानती कार ने ले लिया भागवत का नाम लिए हुए दोनों में से कोई एक चीज है मैं अभी पूरा स्मरण नहीं है संभवतः बेत का जो वन होता है उसमें आग लग जाए तो वो जो दगद हो जाता है उससे केले का पौध उत्पन्न हो जाता है या तो ये पाठ है भांति में अथवा ऐसा पाठ भी हो सकता है कि कदली वन में आग लग जाए तो वो जो धूलस जाते हैं कदली वन में तो उससे कै कदली बने केला का पौध नहीं उत्पन्न होगा बेंत उत्पन्न हो जाएगा दोनों में कोई एक है बेंत दग्ध हो जाए तो उससे कदली पैदा हो जाता यह है अथवा कदली वन में आग लग जाए तो कदली के वो दग्ध जो पौध होते हैं धरती से संलग्न उससे बेंत उत्पन्न हो जाता है दोनों में कोई एक चीज है तो इसका अथवा की दग्ध भी बीज का काम कर देता है इसलिए प्राय शब्द है प्राय ये है कि दग्ध जो बीज है उसमें किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह जाती जो तो जीवन मुक्त का जो चित्त होता है ज्ञानाग्नि से क्या होता है दग्ध दग्ध का मैंने भूना हुआ इसलिए वो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है क्या वासना नहीं है तो स्वार्थ भी नहीं है द्वेष नहीं है राग नहीं है कितना बढ़िया होगा जीवन मुक्त सचमुच में कोई है क्रोध करे तो न करे तो प्रेम करे तो न करे तो उसका तो सत सत्या मतलब व्यवहार तो सत जाता है लेकिन वो चित्त पुनर्जन्म या उत्कर्मण में हेतु नहीं है उस चित्त के बाद क्या होगा प्रारब्ध क्षय होते ही वो बिल्कुल भस्म हो जाएगा दग्ध बीज को भस्म करना अभी तो ज्ञानाग्नि से क्या है दग्ध है और जब प्रारब्ध पूरा समाप्त हो जाएगा तो वो भस्म हो जाएगा तत्व तो भस्म हो जाएगा तो फिर उत्क्रमण कैसे होगा पुनर्भव भी नहीं हो सकता लेकिन सामान्य जो व्यक्ति हैं जिनको तत्व ज्ञान रूप अग्नि नहीं प्राप्त है जो जिनका चित्त ज्ञान अग्नि से दग्ध नहीं है उनकी क्या स्थिति है वो सचमुच में बीज के तुल्य है उस चित्त में उत्क्रमण उत्क्रमण की पुनर्भव की भी योग्यता है तो विषय तो चलता कल भी कल वो चैतन महा तो आज इस सत्र में गीता का प्रवचन को विराम आगे जैसा दाना पानी ठाकुर जी कृपा से फिर बोलना हो सकता है शरद पूर्णिमा के पर हर हर महाव